सहसमी केवाचा वाचा अन्नथ पदसंहिता एक कथ पररम से यम शुवा सहस्रैला संगामी मनुष्य जिने एकंच जेयमान तानम सवे संगाम चत्तमो अष्टाहवे जितं सेयो याचा केतरापज अस्द स निचं सक्षतचारिणो नीमदेव न ग्रो न मारो स बृहनो जेत पज कईरा तथारूप सचंत नो मेना सेहसे यो यजेठ सतम सम एक कंजावी तल मुहूर्त पूजय सायजना से सतत मनुष्य दो भांति से बोल सकता है एक तो इसलिए मौन रहना कठिन है एक इसलिए कि मौन से शब्दों का जन्म हो रहा है दोनों बड़ी विपरीत आशाएं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 किनारे तो बाहर मिलते सीमा बाहर से आती है। तुम तो असीम आते हो तुम तो मौन आते हो फिर शब्द का आनंद तुम्हारे चारों तरफ दीवार उठाता है कोई हिंदू है क्योंकि हिंदू शब्दों की दीवार है उसके पास वेद की ईटे लगी है उसकी दीवार पर कोई मुसलमान कोई ईसाई है फर्क क्या है शब्दों का फर्क है में तो तुम समान हो न कोई हिंदू है न कोई ईसाई है न कोई मुसलमान है में तो कोई विशेषण नहीं वहां तो तुम शून्य खाली हो वहीं तुम्हारा असली होना है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 समाज तुम्हें शब्दों से भर देती है धर्म तुम्हें फिर शब्दों से मुक्त करता है इसलिए धर्म ना तो हिंदू हो सकता है ना इस्लाम हो सकता है, ना बौद्ध हो सकता है, ना जैन हो सकता है। संप्रदाय हो सकते हैं, क्योंकि संप्रदायों का संबंध शब्दों से है धर्म का संबंध शब्द से है समाज ने जो सिखाया धर्म तुम्हें फिर भूलने की क्षमता देता है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 अगर निश्द से कोई शब्द पैदा होता है तो सार्थक है सार्थक का अर्थ होता है जिसे तुमने जन्माया, आया जिसे तुमने अपने पीरों प्राणों के अंतर तुमने जन्म दिया जो तुमसे आया समाज कुछ डालता है फिर उसी की प्रतिध्वनि तुमसे आती है वह निरर्थक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 लेकिन चुप्पी तुम समझ नहीं पाओगे मजबूरी है व्यवस्था है इसमें शब्दों का उपयोग करना पड़ता है लेकिन शब्दों का उपयोग शब्दों के लिए नहीं शब्दों का उपयोग सुनने के लिए उसके शब्द बड़े विरोधाभासी होंगे वो कहेगा कुछ कहने कुछ और ही चाहता है कहता हुआ कुछ और मालूम पड़ेगा कहना कुछ और ही चाहता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 की तरह सुनना होगा बड़ी गहन सहानुभूति से अगर तुम्हारे भीतर विवाद चले विचार चले तो जो कहा गया वो चूक जाएगा बड़ा ना है बड़ा बारीक बड़ा सूक्ष्म शब्द से भी ज्यादा सूक्ष्म लेकिन अगर ऐसा एक भी शब्द तुम अपने प्राणों में पढ़ जाने दो तो तुम उप हो जाओगे तुम सत्सम पाओगे शांति बरस गई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 कहा है कबीर ने मसी कागज छुओ नहीं कभी छु ही नहीं कागज कलम मगर जो कहा है वेद के रिश्ते भी झेप जाए उपनिषित सृष्टा शर्मा एक गमार की भाषा में न कोई दुख है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 ये हवा है नदी नहीं जो को चला रही बड़ा विवाद गया तीसरे ने कहा यह सब भ्रम और भी बड़ा दार्शनिक रहा होगा तो ये सब भ्रम है नाव चला रही नदी चला रही ना कोई चल रहा ना कहीं कोई जा रहा यह सब सपना है हम नींद में देख रहे चौथा लेकिन चुप रहा उन तीनों ने चौथे की तरफ देखा और कहा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं लेकिन चौथा फिर भी चुप रहा उसने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं उसकी ये बात सुनते हुए जो तीनों आपस में लड़ रहे थे सब सासी हो गए और उस चौथे को उन्होंने धक्का देकर नदी में गिरा दिया कि बड़ा समझदार बना बैठा है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 पता नहीं कहां से आया क्यों आया न आता तो भी कोई उपाय नहीं था आ गया तो पाक पकड़े गए उस भाव में उस भाव ने पकड़ ली घर मूर्ति को बनाना पड़ा कैसे बनी किसने बनाई उपकरण हो गया था एक कवि से पूछो जिसने गीत रचा हो पूछो कैसे बनाया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 नहीं किया गया क्योंकि तुम कुछ पहले से ही स्वीकार किए गए थे इसलिए सत्य से भी वंचित रह जाते हो और सत्य की अभिव्यक्ति के पास जो उत्साह होने की संभावना थी उससे भी वंचित रह जाते हो तुम पहले से ही माने बैठे हो कि तुम्हें पता है मेरे पास तुम हो अपनी सब जानकारी अलग रख दो गठरी में बांधकर नदी में डुबाओ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 की कसौटी यही है कि अगर तुमने सुनने की शर्त पूरी की तो तुम उप शांत हो हम एक बार लोग मुझसे पूछते हैं सदगुरु की पहचान क्या है मैं कहता हूं सदगुरु की तुम फिक्र मत करो तुम सिर्फ सुनने की कला सीख लो बस सदगुरु तुम पहचान लोगे छिपाएगा तो भी छिपा ना सकेगा तुम पहचान ही लोगे। तुम उसके पास आके शांत होने लगोगे जैसे बगीचे के पास आके शीतल हवाएं तुम्हें छूने लगती बगीचा दिखाई देना पड़ता हो तो भी तुम जानते हो करीब आने लगे बगीचे के और करीब आते हो फूल की गंध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 गुरु के लिए खुले रह सको वो तो तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे तो ऐसा ना हो कि तुम सोए रहो और तुम्हें सुनाई ना पड़े बस इतना काफी है जिसने सुनना सीख लिया जिससे श्रवण की कला आ गई उसे तत्व समझ में शुरू हो जाएगा कहान मिलती है उत्साह तब वो चिंता ना करेगा कि मस्जिद जाऊं कि मंदिर जाऊं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 जहाँ हृदय की वीणा शांति के स्वर बजाने लगती जहाँ रोवा रोआ पुलकित होने लगता है जहाँ लगता है धूल झड़ी, स्नान हुआ जहाँ लगता है ताजगी मिली, जहाँ लगता है पोषण मिला जहाँ लगता है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 शांत होने की कल्पना कैसे पंख फैलाए जिन के बीच तुम रहते हो उन्हें तुम अपने से ज्यादा अशांत पाते हो सुबह से अखबार पढ़ते हो संसार भर के उपद्रव चोरी बेईमानी, हत्या सब पढ़ते हो तो पढ़ के तुम्हें लगता है इससे तो हनी भले अखबार पढ़ने का राज ही यही है, है इतने रस से लोग पढ़ते हैं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 जब भी कोई बुद्ध पुरुष चलता है तो जो भी उस पहाड़ के करीब आने की हिम्मत रखते हिम्मत रखनी पड़ती क्योंकि मुठ को बड़ा डर लगता है पहाड़ के पास जाने में ये बात ही मानने कि कोई मुझसे बड़ा हो सकता है। ये स्वीकार करना ही कठिन मालूम होता है हम तो हजार उपाय करके हजार सहारे लेके मान्य रखते हैं कि हम बड़े ऐसी कहीं जगह ऐसा कोई स्थान जहां ये प्रतिमा खंडित हो जाए जहां ये भाव गिर जाए दुखदाई मालूम होता है वहां हम जाते ही नहीं चले भी जाए आंखें बंद कर लेते बचा के निकल जाते तो पहली तो बात बुद्ध कहते हैं जहां अर्थ का फूल खिला हो ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाना जाते ही लगेगा तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ है जिसके पास तुम्हें अपना जीवन व्यर्थ लगे समझना की वहां कोई सार्थक का खिली है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 तो तुम्हारे पास दो विकल्प या तो तुम कंकड़ पत्थर छोड़ो हीरे की खोज में लग जाओ अगर तुमने ऐसा चुना तो मन तत्सण शांत हो जाएगा कि जितने जल्दी छूटे उतना तो ही ठीक जब छूटे तभी ठीक जब जागे तभी सुबह और दिन न खोए सौभाग्य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 अब तुम लाख मानने की कोशिश करो कि यही रिजवारत हैं यही रे जवार अब न हो सकेंगे तुम कितने ही नाराज हो कितने ही क्रोधित हो कितनी ही गाली मेरी तरफ फेंको अब यही रे जवरत ही रे नहीं कितने ही छाती से चिपटाओ धर्म टूटा सो टूटा जो बात गई सो बात गई अब उससे लौटाया नहीं जा सकता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 वही जीवन है जिसे मौत ना छीन पाए फिर उसे चिता की लपटें नहीं जला पाती वही संपदा है जिसे आग ना जला पाए फिर उस पद को कोई तुमसे छीन नहीं सकता संसार की हवाएं उस सिंहासन से तुम्हें नीचे नहीं उतार सकते वही पद है पाने योग जो फिर छीना ना जा सके ऐस धमो सनंतनों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 ये जीवन या तो पागल के द्वारा कही गई कथा हो जाएगी शेक्सपियर का प्रसिद्ध एन इडियट, फुल एंड नाय सिग्निफाइंग नथिंग एक मूर्ख के द्वारा कही गई कथा बहुत अर्थ कुछ भी नहीं पागल की गल्प अर्थ रहित जल्प साधारण सा तो जीवन ऐसा ही है जैसे सैमर फोष इधर खिलाने इधर बिखरने की तैयारी हुई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 सफलता विफलता का नाम है और जिसे तुम जीवन कहते हो मृत्यु का आवरण ये तुम्हें दिखाई पड़े ये तुम्हे थोड़ा समझ में आए तो इसमें चलना इसमें जीवन की ऊर्जा को व्यय करना इसमें अवसर को खोना सब जिसे एक पागल कहानी कह रहा हो जिसमें ना कोई और छोर है न कोई सार संगति है मरते वक्त तुम ऐसा ही पाओगे कि ये सब जो घटा एक दुख स्वप्न था यह सच में हुआ नहीं लेकिन ये तुम्हारी भूल है ये जीवन का स्वभाव नहीं ये तुम्हारे देखने का गलत ढंग है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 एक व्यर्थ की दौड़ धाप नहीं होती आत्मअिव्यंजना होती तब ये जीवन ऐसा ही दुख स्वप्न नहीं होती एक, एक निरर्थक श्रम वरण सार्थक होने लगती जिसने भीतर की थोड़ी सी भी समझ पाई जिसने भीतर अपने पैर गढ़ाए स्वभाव में जड़े पकड़ी जिसने आत्मा को थोड़ा जाना स्वयं को पहचाना अपनी पहचान हुई उस क्षण के साथ ही ये सारा संसार अपना रूप बदल लेता है। हैल्टी कथा हो जाती अभी जीवन के पीछे मौत छिपी है तब मौत के पीछे जीवन छिपा मिलता है अभी हर फूल के पीछे कांटा छिपा है तब हर कांटे के पीछे फूल मिलता है अभी हर सुख के पीछे दुख मिलता है तब हर दुख के पीछे सुख मिलने लगता है तुम क्या बदले सब बदल जाता है ऐसा लगता है कि तुम अभी शासन कर रहे हो तो सब उल्टा दिखाई पड़ता है क्योंकि तुम उल्टे खड़े तुम सीधे खड़े हो जाओ सब सीधा हो जाता है सारी बात तुम्हारे होने पर निर्भर है संग्राम में हजारों मनुष्यों को जीतने से भी उत्तम संग्राम विजेता वह है जो एक अपने को ही जीत ले कठिनाई क्या है अर्जुन क्या है बुद्ध पुरुष चिल्लाते रहे शिखरों पर खड़े होकर छतरों पर खड़े होकर अर्जुन क्या है क्यों हम सुनते नहीं अर्जुन कहीं कुछ भारी होनी चाहिए इतनी भारी होनी चाहिए कि हम बुद्ध पुरुषों की फिक्र छोड़ देते और अपना गौरव धंधा जारी रखते अर्जुन यह है कि जिसे तुमने अभी समझा है कि तुम हो इसे गंवाना पड़ेगा अगर उससे पाना हो जो कि तुम वस्तुतः हो तुम्हारा नाम तुम्हारा दाम तुम्हारा पता ठिकाना तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारा तादात सब झूठा है जो भी तुमने जाने है मैं हूं वो तुम बिल्कुल नहीं हो तुमने जिसे अब तक आत्मा माना है वो आत्मा है ही नहीं ये भी ख्याल तुम्हें दूसरों ने दे दिए किसी ने कहा तुम सुंदर हो और तुमने अपने को सुंदर मान लिया तुमने अपना चेहरा अभी देखा ही नहीं किसी ने कहा तुम बुद्धिमान हो तुमने अपने को बुद्धिमान मान लिया तुमने अपना चेहरा अभी देखा, देखा ही नहीं फिर एक भूल दूसरी भूल में ले जाती फिर दूसरी भूल तीसरी भूल में ले जाती फिर भूलों का अंबार लग जाता और जो तुमसे कहते हैं तुम सुंदर हो उनका प्रयोजन कुछ और होगा मैंने सुना है तीन उचक्के एक दुकान पर गए भीड़ लगी थी मिठाई की दुकान थी उस गांव में सबसे जाहिर और प्रसिद्ध दुकान थी भीड़ में तीनों खड़े हो गए फ्रेक ने कहा कि बड़ी देर हो गई रुपया दिए न मिठाई आती है न बाकी पैसे वापस लौट रहे उस दुकानदार नाक आंख उठाई उठा उसने कहा कैसा रुपया झगड़ा झांसा शुरू हो गया आदमी कह रहा था कि मैंने आठ आने की मिठाई मांगी आठ आने वापिस चाहिए न मिठाई मिली है न आठ आने वापिस मिले उसने कुछ रुपया वगैरह दिया नहीं दूसरे उचक्के ने कहा कि नहीं ये हो नहीं सकता है क्योंकि दुकानदार बड़ा ईमानदार आदमी ऐसा कभी हुआ नहीं तो गलती में बड़ा झगड़ा झा गया जब ये सब चल रहा था तब उस दूसरे उचक्के ने कहा कि मिया लाला कहीं जिंदगी में मेरा रुपया मत भूल जाना अब से इस जरा मुश्किल में पड़ा कि अगर वो कहे कि तूने भी रुपया नहीं दिया तो ये सारी भीड़ मेरे ही खिलाफ हो जाएगी कि तुम्हें एक सोच या सराफ तो सारी दुनिया चोर बीमा और ये आदमी तो बड़ा भला आदमी तो कह रहा है भला आदमी ईमानदारी कभी ऐसा कर ही नहीं सकता इसके पहले कि कुछ वो बोले तीसरा कुछ अक्का बोला कि ये तो ठीक है इनका तो रुपए रुपए का मामला है मेरा पांच का नोट है उससे सोचा कि अब जल्दी ही हां कह देना ठीक है, है। ते ते ये पूरी भीड़ खड़ी है कोई कुछ भी कहने लगा कोई सौ का नोट बताने लगा उसने कहा भाई बिल्कुल ठीक है तुम तीनों ले लो मुझसे भूल हो गई तुमने कभी गौर किया जो तुमसे कहता है तुम बड़े सुंदर तुम बड़े बुद्धिमान तुम बड़े तेजस्वी तुम बड़े ईमानदार उसके कुछ प्रयोजन होंगे उसके कुछ अपने निहित स्वार्थ होंगे तुम चकित हो गए कि संसार में दूर जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना है उनके स्वार्थ होंगे वो तो ठीक ही जो तुम्हारे बिल्कुल निकट हुए उनके भी स्वार्थ है माँ भी अपने बेटे से कहती है सुंदर कोई भी नहीं सभी माँ उसमें भी स्वार्थ है स्वार्थ ये है कि मेरा बेटा असुंदर हो कैसे सकता है? मेरा बेटा है बेटे की सौंदर्य पर तो का सौंदर्य निर्भर है क्योंकि फल से ही तो वृक्ष पहचाना जाता है बाप कहता है तुम बड़े बुद्धिमान बड़े होशियार मेरे पास लोग आते हैं वो अपने बच्चों की तारीफ करते हैं मैं चकित होता हूँ अगर सबके बच्चे इतने अद्भुत हैं, तो ये दुनिया बड़ी अद्भुत हो जाए लेकिन सब सब बाद में सब खो जाते बच्चे अद्भुत होने ही चाहिए इसमें मां बाप का स्वार्थ है ये उनके सबूत है प्रमाण फिर जब ये बच्चे अद्भुत सिद्ध नहीं होते तो माँ बाप पीड़ित परेशान होते हैं इसलिए तुम तो माँ बाप को कभी भी प्रसन्न ना पाओगे एक झूठ दूसरी झूठ में ले जाती कोई माँ बाप प्रसन्न नहीं होता बच्चे कुछ भी बन जाएं। मैंने तो एक कहानी सुनी है कि एक यहूदी महिला मरी उसके मन में सदा से एक ही प्रश्न था कि अगर स्वर्ग गई तो मुझे मरियम से जीसस की मां से पूछना है एक सवाल जब वो मरी भाग्य से स्वर्ग पहुंची उसने पहली जो पूछी दरवाजे पर परियम तो ने कहा मुझे पता है एक सवाल तेरे मन में सदा से है तो पूछ ही ले उसने कि सवाल मेरा ये है कि संसार में मैंने कभी किसी माँ बाप को जब बच्चे पैदा होते तब उनके गुणगान करते सुना है सदा बच्चे जब पैदा होते हैं तो किसी माँ बाप को मैंने उनकी निंदा करते नहीं सुना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जीवन में उतरते हैं तो सभी माँ बाप को उनकी निंदा करते सुना है तब मैंने प्रशंसा करते नहीं सुना इससे मैं बड़ी बेचैन हूँ परेशान रही हूँ तुमने तो कम से कम अपने बेटे की प्रशंसा की होगी तुम्हारा बेटा तो जीसस मरियम कहते हैं उदास हो गई उसने कहा कि हमने तो सोचा था डॉक्टर बनेगा माँ बाप भी तुमसे जो कह रहे हैं वो तुम्हारा सत्य नहीं उनकी आकांक्षाएं बाहर भी लोग तुमसे जो कह रहे हैं वो भी तुम्हारा सत्य नहीं उनकी सुविधाएं और इन्हीं सबके आधार पर तुम अपनी प्रतिमा निर्मित करते हो कि तुम कौन हु? ये बाहर के चिथड़े थेगड़े इकट्ठे करके अखबारों की कतरने लगा के जोड़ के तुम अपनी प्रतिमा बना लेते हो इस प्रतिमा के कारण ही तुम्हें भीतर जाने में अड़चन होने लगती है कैसे इसको छोड़ो इसने पूरा जीवन निछावर किया है कैसे इसे तोड़ो और आत्मविजय के लिए इसका टूट जाना जरूरी क्योंकि तुम, तुम अपने को तभी जान सकोगे जब तुमने दूसरों से जो भी अपने संबंध में सुना है वो सब तुम छोड़ दो तभी तुम अपने साक्षात्कार कर सकोगे सीधा सीधा अपने आमने सामने हो सकोगे जाग उठेगी रूह तुम तो सो जाओगे सरचस् चश्मे जिंदगी में धो जाओगे खो जाओगे जब मना जरे फितरत में अपने से बहुत करीब हो जाओगे तुम टूटोगे एक तरफ और दूसरी तरफ तुम्हारा स्वभाव प्रकट होगा इधर तुम खोने लगोगे उधर तुम अपने पास होने लगोगे खो जाओगे जब मनाजरे फितरत में अपने से बहुत करीब हो जाओगे जाग उठेगी रूह तुम तो सो जाओगे एक तरफ तो तुम सो जाओगे गिर जाओगे मिट जाओगे दूसरी तरफ रूह जागने लगेगी दाव पर लगाना होगा अपने को पूरा पूरा सस्ता सौदा नहीं होने वाला है तुम मुफ्त चाहते हो आत्मा कभी कभी तुम कुछ कुछ छोड़ते भी हो आत्मा के लिए कुछ दान करते हो कुछ मंदिर बनाते कुछ मस्जिद खड़ी करते हो उससे भी काम नहीं होगा आत्मा को पाने की एक ही शर्त है कि तुम अपने को गमाने को राजी हो जाओ जो अपने को गमाने को राजी है उसी को मैं सं्यस्त कहता हूं उसी को बुद्ध ने भिक्कू कहा है भिक्कू का अर्थ है जो अपने होने की सारी संपदा को गंवाने को राजी भिखारी होने को तैयार है जो कहता है मैं कुछ भी ना पकड़ूंगा अब तक जो संपदा मानी अपना तादात में समझा वो छोड़ता हूं न कुछ होने का तैयार तैयारी भिक्षु होना है इन इतर प्रजाओं को जीतने के बजाय अपने आप को जीतना श्रेष्ठ अपने को दमन करने वाला और नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष है उसकी जीत को न देवता न गंधर्व और न ब्रह्मा सहित मार ही अंजीता कर सकते सारे संसार को भी कोई जीत ले तो भी कुछ जीत नहीं होती इन हारे हुए लोगों को जीत लेने में सार भी क्या हो सकता है इन मरे हुए लोगों को जीत लेने में सार भी क्या हो सकता है ये तो ऐसे ही कोई को जाए और मरघट पर झंडा गाल दे क्या सार है? ये मरघट है जिसको तुम संसार कहते हो और जिनको तुम जीतने चले हो ये मरे हुए लोग और मजा ये है तुमने अभी अपने को नहीं जीता हो तुम दूसरे को जीतने चल पड़े तुम जीत भी कैसे पाओगे तुम जबरदस्ती किसी की छाती पे बैठ सकते हो जीत ना पाओगे दूसरे की छाती पे बैठ जाना अनिवार्य रूप से दूसरे का हार जाना नहीं दूसरे की छाती पे तुम्हारा बैठ जाना अनिवार्य रूप से तुम्हारी जीत नहीं संसार में जिसे हम जीत कहते हैं वो जबरदस्ती जबरदस्ती भी कहीं जीत हो सकती है। जिन्होंने अपने को जीता उस जीत के साथ ही बहुतों के ऊपर भी उनकी जीत का जादू फैल जाता है दूर दूर तक उनका जादू फैल जाता है जिनको भी फिर स्वयं को जीतना है वो उनके जादू में आ जाते और मजा ये है कि जबरदस्ती नहीं है कोई बुद्ध के चरणों में कितने लोग आते झुके सिकंदर ने भी बहुत लोगों को चरणों में झुकाया लेकिन वो झुके नहीं थे झुकाया था जब तुम किसी को झुका लेते हो तब जरा गौर से देख वो तो अकड़ा ही खड़ा है सिर्फ देह झुकती जब कोई अपने से झुकता है स्वेच्छा तब तब ही झुकता है प्रेम में और सिर्फ प्रेम में ही जीत होती है और तो कोई जीत नहीं लेकिन अपने को जीता हो तभी प्रेम की संभावना है जिसने अपने को जीता हो वही प्रेम को देने में समर्थ हो पाता है बहुत उसके पास आके हार जाते और मजा यह है कि उस हार में वे सब अपने विजय का पहला कदम उठाते हार भी जीत की तरफ पहला कदम होती है। हारना हो तो बुद्धों से हारना क्योंकि उससे ही तुम जीतने की तरफ आगे बढ़ोगे हारना हो तो उनसे हारना जिन्होंने अपने को जीत लिया हो तो तुम भी जीत की यात्रा पर निकल जाओगे इन इतर प्रजाओं को जीतने के बजाय अपने आप को जीतना श्रेष्ठ है अपने को दमन करने वाला और नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष उसकी जीत को न देवता न गंधर्व और न ब्रह्मा सहित मार ही अंजीता कर सकते एक ही जीत है जिसे कोई दूसरा अंजीता नहीं कर सकता जिसे कोई दूसरा हार में नहीं बदल सकता बाकी तो सब जीत में कोई दूसरा हार न बदल सकता है जो दूसरे के द्वारा हार में बदली जा सकती है वो जीत का धोखा है जीत नहीं जो किसी के भी द्वारा हार में नहीं बदली जा सकती वही जीत है वही शाश्वत जीत है सूत्र क्या है अपने को दमन करने वाला बुद्ध के समय में दमन शब्द के अर्थ बड़े दूसरे थे अब वैसे नहीं के बाद दमन का अर्थ पूरा का पूरा बदल गया अब दमन एक निंदित शब्द है बुद्ध के समय में दमन का गुणधर्म और था। बुद्ध क्या अर्थ करते थे दमन का वो यही अर्थ करते थे जो हम आज शांत का करते हैं। दांत का वही अर्थ था उन दिनों जिसके भीतर की सभी वासनाएं शांत हो गई जिसने अपनी वासनाओं को शांत कर लिया दमन दम शांति की प्रक्रिया का नाम था अब इस शब्द का उपयोग खतरनाक है क्योंकि फ्रायड की खोजों के बाद इस शब्द ने एक नया अर्थ ले लिया वो है रिप्रेशन का जिसने अपनी वासनाओं को दबा लिया अब दमन का अर्थ होता है दबा लेना तब दमन का अर्थ होता था मुक्त हो जाना इस भेद को ख्याल में रखना फ्राइड ने जो दमन का अर्थ किया है उस अर्थ में दमन खतरनाक है बहुत खतरनाक है क्योंकि तुम जो भी दबा लोगे वो बार बार प्रकट होगा तुम जो भी दबा लोगे उसमें रस और बढ़ जाएगा घटेगा नहीं तुम जो भी दबा लोगे उसको करने की और इच्छा हो जाएगी मैं कल एक कविता पढ़ता था अध्याय की बाबू ने कहा विदेश जाना तो और जो करना हो सो करना गोमांस मत खाना बाबू ने कहा विदेश जाना तो और जो करना हो सो करना गोमांस मत खाना अंतिम पद निषेध का था स्वाभाविक था उसका मन से उतरना बाकी बापू की मानकर करते रहे और सब करना बाकी बापू की मानकर करते रहे और सब करना सिर्फ एक बात वो जो गोमांस की थी वही भरना कर पाए जिस बात को भी रोका जाएगा जिस बात का भी निषेध किया जाएगा उसी में आकर्षण महत आकर्षण पैदा हो जाता है तुमसे अगर कहा यह मत करना कि तुम्हारे मन में तत्ण करने की भावना उठने लगती तुमते ही मत करना तुम्हारे भीतर कोई बहन अहंकार उठाता है कि करके रहेंगे अगर तुम न करोगे तो तड़फोगे कि कैसे करें? अगर करोगे तो अपराध का भाव मालूम होगा ये तो मुक्ति का उपाय ना हुआ किया तो फंसे क्योंकि अपराध और ग्लानी मालूम होगी गलत किया पाप किया न किया तो फंसे रहे क्योंकि करने की आकांक्षा प्रज्वलित होती रही ईंधन पड़ता रहा ये तो दोनों तरफ फंस गए ये तो कहीं कोई बचाव न रहा शायद दमन का यही अर्थ करता है इस अर्थ में दमन शब्द रोग है उससे बचना बुद्ध या पतंजलि जब दमन का उपयोग करते तो उन दिनों दमन का बड़ा और अर्थ था उसका अर्थ था वासनाओं को समझना वासनाओं का साक्षी होना वासनाओं को देखना उनकी समझ पैदा करना उनकी प्रज्ञा और प्रतिविज्ञा से धीर धीरे धीरे वासनाएं शांत हो जाती दांत हो जाती दम को उपलब्ध हो जाती सक्रिय नहीं रह जाती किसी दूसरे ने अगर तुमसे कहा कि तुम मत करो इस लाभ ना होगा जब तुम ही समझोगे जीवन के प्रगा अनुभव से ना करने की बात क्योंकि कर कर के तुम जलोगे कर कर के तुम दुख पाओगे उस दुख से ही जब बोध उठेगा और समझोगे कि ये ना करने जैसा है इसलिए नहीं कि शास्त्र कहते इसलिए नहीं कि सदगुरु कहते बल्कि इसलिए कि सारा जीवन तुमसे कहता है तुम्हारा अनुभव तुमसे कहता है इस फर्ग को ठीक से समझ लेना जब तुम्हारा अनुभव तुमसे कहता है तुम्हारे भीतर कोई द्वंद पैदा नहीं होता जब तुम ही अपने से कहते हो कि ये बात व्यर्थ है करने योग्य नहीं लेकिन तुम्हारे अनुभव से आनी चाहिए यह बात किताब पढ़ शास्त्र पढ़ तुम भी कह सकते हो कि नहीं ये करने योग्य नहीं तब तुम तत्म ही कर पाओगे द्वंद खड़ा हो रहा है एक मन करना चाहता है एक मन ना करना चाहता है अगर द्वंद पैदा हो तो समझना कि तुम फ्राइड वाले दमन के चक्कर में पड़ रहे हो अगर द्वंद पैदा ना हो तुम्हारा अनुभव तुम्हारी समझ कहे करने योग्य नहीं और छूट जाए तो ही बुद्ध के अर्थों में दमन हुआ अपने को दमन करने वाला और नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष ये बड़ी अनूठी सुक्ति है इसे तुम जरा गहरे से समझना और नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष है धम्म पद पर बहुत टीकाएं लिखी गई लेकिन कोई भी टीका ने इस सुक्ति की परम मूल्य को नहीं समझा सुक्ति का परम मूल्य छिपा है नित्य शब्द में नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष है व्रत लेके संयम मत करना व्रत का मतलब होता है आज कसम खाते हो कल संयम करने की नित्य संयम का अर्थ होता है कल जीवन को देखेंगे और जीवन जहां ले जाएगा जो बोध देगा उसके अनुसार चलेंगे प्रतिफल तुम्हारा संयम हो बासा ना हो जिनको तुम मुनि साधु संन्यासी कहते हो उनका सब संयम बासा है कसम ले ली थी कभी अब उस कसम को पाल रहे क्योंकि कैसे उस कसम को तोड़ने अहंकार आड़े आता है ये संयम बासा है कि कल की पकाई रोटी आज खा रहे हैं बुद्ध कहते हैं रोज ताजा संयम यह बड़ी अनूठी बात है इसका मतलब है रोज रोज जीना प्रतिपल जीना होश पूर्वक जीना होश ही संयम व्रत नहीं होश नियम की प्रतिज्ञा नहीं नियम का बोध ऐसा मत करना कि कसम खाता हूं और क्रोध ना करूंगा यह तो दमन बन जाएगा फैट के अर्थों में क्योंकि कल अगर क्रोध आएगा फिर तुम क्या करोगे आज कसम खा ली कि कल क्रोध ना करेंगे कल क्रोध आएगा तो तुम क्या करोगे और तुम ये नहीं कह सकते कि कसम खाने से ना आएगा क्योंकि कसम खाने से क्रोध के आने जाने का क्या लेना देना क्या संबंध सच तो यह है कि तुम कसम ही इसलिए खा रहे हो कि तुमको भी पता है कि कल आएगा नहीं तो कसम क्यों खाते कसम किसके लिए खाते कल अगर आना ही नहीं है तो बात ही खत्म होगी कसम क्यों खाते तुम भी डरे हो तुम भी जानते हो अपने को भली भांति अपने स्वभाव को अपनी आत्म को अपने अतीत को तुम जानते हो कि कल ये फिर होगा कसम खा लो कसम को अटका दो बीच में शायद कसम रोकने में सहयोगी बन जाए फिर कल क्रोध आएगा तो तुम दमन करोगे बुद्ध कहते हैं आज क्रोध आया समझो जागो ध्यान करो इस क्रोध को बोधपूर्वक विसर्जित होने दो ये क्रोध अंधेरे में विसर्जित ना हो जाए अम्य फिर आया था इसको सम्यक रूपेण विदा दो इसको द्वार दरवाजे पर लाके नमस्कार करके विदा दो इसको होश पूर्वक विदा दो कसम मत खाओ सब कसमें अंधेरे में बेहोश आदमी कसम खाते होश से भरा आदमी कभी कोई कसम नहीं खाता कसम का सवाल क्या है होश पर्याप्त है सब कसम होश में पूरी हो जाती फिर कल अगर क्रोध आएगा तो जो होश आज साधा था उसको कल फिर साथेंगे धीरे धीरे होश को बढ़ाएंगे होश को साथेंगे क्रोध विसर्जित हो जाएगा शपूर्ण व्यक्ति क्रोध करता ही नहीं क्रोध के लिए बेहोशी अनिवार्य शर्त है मुझे ऐसा कहने दो क्रोध के लिए बेहोशी अनिवार्य शर्त है और कसम के लिए भी बेहोशी अनिवार्य शर्त है कसम बेहोश आदमी खाते हैं और बेहोश आदमी ही क्रोध करते हैं। बेहोश आदमी ही कामवासना में पड़ते हैं और बेहोश आदमी ही ब्रह्मचरी का नियम लेते बेहोशी में दमन होने लगता है बुद्ध कह रहे हैं नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष मैं बड़ा चकित होकर देखता रहूं क्यों धम्म पद को ऊपर चिंतन स्वाध्याय करने वाले लोग इस नित्य शब्द को चूसते चले गए इतना साफ है इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बिल्कुल सीधा है नित्य अपने को संयम करने वाला ताजा रोज रोज फिर फिर होशपूर्वक जीने वाला कल की बासी प्रतिज्ञा नहीं आज की ताजी प्रज्ञा आज का होश जो पुरुष है उसकी जीत को न देवता न गंधर्व न ब्रह्मा और न मार ही अंजिता कर सकते कोई उसकी जीत को अंजीता नहीं कर सकता जिसकी जीत की बुनियाद होश में रखी गई उसकी जीत की बुनियाद को कोई भी कभी उखाड़ नहीं सकता हृदय नग्न तो सात पतों के भी आवरण व्रथा है वसन व्यर्थ यदि भली भांति आवृत भीतर का मन कितने तुम अपने को ढांको सात वस्त्रों में ढांक लो और अगर भीतर नंगापन है तो रहेगा वसन व्यर्थ यदि भली भांति आवृत भीतर का मन है फिर तुम नग्न भी खड़े हो सकते हो अगर भीतर का नंगापन ही न रहा तो भी तुम नग्न नहीं हो मुझे ऐसा कहने दो महावीर नग्न खड़े हो भी नग्न नहीं और तुम कितने ही वस्त्रों में अपने को ढांक दो नग्न ही रहोगे जो महीने महीने सौ वर्ष तक हजारों रुपयों से यज्ञ करे और यदि परिशुद्ध मन वाले पुरुष को मुहूर्त भर भी पूज ले तो सौ वर्ष के हवन से वह मुहूर्त भर की पूजा श्रेष्ठ जो महीने महीने सौ वर्ष तक हजारों रुपयों से यज्ञ करे बुद्ध यज्ञ की सम्यक दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। यज्ञ बुद्ध के समय में बड़ा प्रचलित था अग्नि को जलाओ आहूतियां डालो घी जलाओ अन्न फेंको न मालूम कितने तरह के यज्ञ प्रचलित थे हिंसा के यज्ञ प्रचलित थे अश्वमेध करो गोमेध करो नरमेध भी यज्ञ होते थे जिनमें को भी चाहो भयंकर हिंसा यज्ञ के नाम से चलती थी बुद्ध की क्रांतियों में से एक क्रांति यह भी थी कि तो उन्होंने कहा अगर यज्ञ ही करना है तो अपने को चढ़ाओ और अपने को ही चढ़ाना है तो बाहर की अग्नि में चढ़ाने से क्या होगा खोजो सदगुरु की अग्नि कहीं कोई पावन जहां अंतर सिखा जलती हो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 मूर्त तो क्षण से भी छोटा है दो क्षणों के बीच में जो खाली जगह उसका नाम मुहूर्त जरा सा है बड़ा संकीर्ण है लेकिन मुहूर्त यानी वर्तमान एक क्षण गया वो अतीत का हो गया जो अभी आ रहा है वो आया नहीं भविष्य का है दोनों के बीच में जो है वही मुहूर्त वर्तमान में ही सत्संग हो सकता है सदगुरु से अतीत के गुरु काम ना आएंगे भविष्य के गुरु काम ना आएंगे जो अभी है जो यो है जो है वही काम आ सकता है मुहूर्त भर को भी उसको पूज ले तो सैकड़ों वर्षों की पूजा से श्रेष्ठ है क्योंकि उस पूजा में तुम झुके उस पूजा में तुम जले उस पूजा में तुम गए इसको हम कहें आत्मेध यज्ञ हो चुके थे बहुत नरमेध अश्वमेध गोमेध बुद्ध और महावीर ने आत्मेध अपने को मिटा देने का मिट ही जाओगे तुम मिटोगे तो ही पूजा हो पाएगी अगर तुम बने रहे तो पूजा ना हो पाएगी बुद्ध पुरुष के चरण में झुकने का अर्थ ही यह है कि तुम बिल्कुल झुके तुम गए एक मुहूर्त भर को भी अगर तुम न हो गए तो पूजा हो गई निचले हर शिखर पर देवल ऊपर निराकार तुम केवल है बाकी सब मंदिर तो नीचे नीचे चोटियों पर कितनी ऊंची मालूम पड़ती हूँ चोटियां बद्री हो होगी केदार लेकिन सब देवल नीचे नीचे चोटियों पर है निचले हर शिखर पर देवल ऊपर निराकार तुम केवल और जब कभी तुम किसी सत्युरुष के पास आ जाओगे तो तुम आंख ऊपर उठाते जाओगे उठाते जाओगे लेकिन और छोड़ ना पाओगे ऊपर निराकार तुम केवल ऐसे निराकार आकाश से झुक जाने का नाम ऐसा मुहूर्त भर को हो जाए एक बार हो जाए तो तुम फिर लौट ना सकोगे क्योंकि जिसने उस झुकने का आनंद जान लिया वो फिर उठेगा नहीं नहीं कि शरीर ना उठेगा शरीर तो उठेगा चलेगा काम करेगा लेकिन भीतर को तो झुका ही रहेगा झुका ही रहेगा फिर भीतर कोई कभी ना उठेगा पूजा का एक क्षण एक मुहूर्त शाश्वत हो जाता है एस धम्मों सनातन हो आज इतने